श मित्रम व शम शन इंद्र बृहस्पति शुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मसीमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म व्यात वा सत्यम वे तमतों तवक्ता अवतोम अवतो तो ओम शांति शांति शांति वेद वेदांग वेदों के उपांग इस प्रकार से देखा जाए तो वेदों को या वेद का स्वाध्याय करने के पहले हमें वेदांग और वेदों के उपांगों पर अच्छा ज्ञान विज्ञान अच्छी योग्यता बनानी पड़ती है वेदांग के रूप में जो शास्त्र प्रसिद्ध हैं वो शिक्षा है व्याकरण छंद कल्प ज्योतिष और नृत्य ये छह शट शास्त्र कहे जाते हैं ये वेद के अंग हैं इनका नाम क्या है ये वेदांग हैं कौन कौन से फिर से ध्यान दें शिक्षा बोलेंगे शिक्षा। व्याकरण व्याकरण। छंद छंद। कल्प कल्प। ज्योतिष ज्योतिष। और निरक्त, निरक्त।, निरक्त। ये निरक्त है ये छह वेदांग हैं वेदों को समझने के लिए वेद अगर एक शरीर है तो उसके अंग कौन हो गए ये छह शास्त्र तो शरीर को समझना हो तो क्या करना है पहले अंगों को समझो अंगों को समझना हो तो उसके उपांगों को समझो तो उपांग कौन है जैसे मुख्य वृक्ष होता है ना तो मुख्य वृक्ष और वृक्ष से हाँ उसकी शाखा और शाखा के बाद प्रशाखा प्रशाखा है उपांग है और शाखा क्या है आ, आ, आ, शाखा अंग है और मुख्य रूप से जो वृक्ष है वो संपूर्ण एक शरीर है तो समझने के लिए हम कैसे जाते हैं हा पार्ट टू होल होल टू पार्ट दो पद्धति है सीखने की पार्ट टू होल जाइए या होल टू पार्ट जाइए तो हम कौन सी पद्धति पे जा रहे हैं पार टू होल हां उपांग से हा मुख्य शरीर तक जा रहे हैं हम अब देखेंगे कि उपांग कौन है वेदांग तो आ गए वेदों के उपांग जो उपांग हैं उन्हीं का नाम है दर्शन छह के छ दर्शन हैं ये वेदों के उपांग हैं तो ये उपांग क्या है मतलब क्या समझना चाहिए कि जैसे एक शरीर है तो शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं हैं जी सबके लिए रस कहां से मिल रहा है हाँ शरीर क्या कर रही है अपने सारे अंगों और सारे उपांगों का पोषण कर रही है ठीक है ना हृदय जो है हाँ वो अंग उपांग सभी को रक्त दे रहा है किडनी सभी के लिए जो है हाँ, सप्लाई किया हुआ जो रक्त है सबको परिशुद्ध कर रही है अपने लिए भी और सभी अंग और उपांगों के लिए ऐसा ही समझना चाहिए कि वेदों के अंग और वेदों के उपांग ये किस ए, ए, किस से जुड़े हुए हैं या इनमें इन इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं वो सिद्धांत कहाँ से आ रहे हैं वेद से आ रहे हैं अर्थात इसीलिए इनको हम वैदिक दर्शन कहते हैं इनका नाम वैदिक दर्शन क्यों है ये नास्तिक दर्शन नहीं है ये वैदिक दर्शन है क्योंकि ये दर्शन वेदों के सिद्धांत के अलग अलग पहलुओं का प्रतिपादन करते हैं क्या करते हैं ये वेदों में अनेक अनेका अनेक सिद्धांत हैं अनेका अनेक, अनेक विषय हैं उन विषयों का प्रतिपादन करने के लिए ऋषियों ने क्या किया एक, -एक दर्शन एक एक विषय को पकड़ करके उसका प्रणन किया उसकी रचना की तो उसमें देखेंगे तो हमारे जो छ दर्शन हैं उनको हम तीन वर्गों में भक्त करते हैं युगमों में जोड़ का जिसको हम बोलते हैं समानतंत्र समान शास्त्र समान तंत्र समान तंत्र के रूप में हम इनका क्या करेंगे छ च्छ का तीन जोड़ा बनाएंगे तीन जोड़ा किसके आधार पर बनाते हैं समान तंत्र के आधार पर तो उसमें पहला जोड़ा है वैशेषिक और न्याय का तो सबसे पहले हमें किसका स्वाध्याय करना चाहिए प्रथम युग्म प्रथम समान तंत्र समान शास्त्र वैशेषिक और न्याय दर्शन का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इसमें क्या विषय है न्याय में और वैशेषिक में क्या विषय है न्याय पूरा व्यवहारिक जीवन का विषय है और वैशेषिक जो है पूरी पदार्थविद्या का विषय है जगत में जितने भी पदार्थ हैं उसमें ईश्वर भी आ जाता है ध्यान दीजिए वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत ईश्वर को भी पदार्थ मान करके और ईश्वर का व्याख्यान किया गया है उदाहरण देता हूं एक सामान्य मेरे साथ आप बोलेंगे क्रिया, क्रिया गुणवत् लिख लिया है? आ, क्रिया गुणवत्त समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षणम आ, तो वैशेषिक दर्शन में जितने भी द्रव्य हैं चाहे वो चेतन हो या वो जड़ हो या वो प्रकृति हो या वो विकृति हो सारे के सारे पदार्थों का क्या क्या किया बताया गुण कर्म स्वभाव ठीक है ना तो किसी भी पदार्थ के बारे में वैशेषिक दर्शन में छह पदार्थ माने गए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय तो द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों का व्याख्यान वैशेक दर्शन में किया गया तो वहां पर द्रव्य की परिभाषा क्या बताई गई द्रव्य की परिभाषा यह बताई गई क्रिया वाला होना गुण वाला होना और किसी भी कार्य का उपादान कारण होना समवाय कारण होना यह द्रव्य ही के ही लक्षण के अंतर्गत आएगा तो परमात्मा भी इस परिभाषा में आ जाता है क्योंकि परमात्मा में क्या है आ, भौतिक क्रिया नहीं है देशांतर क्रिया नहीं है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की गति गति नहीं में, क्योंकि वो सर्वव्यापक विभू पदार्थ है विभू पदार्थ में क्रिया नहीं होती है कैसी क्रिया गमन क्रिया देशांतर क्रिया ईश्वर में नहीं होती है क्योंकि वह कैसा है सर्वव्यापी पदार्थ है हाँ विभू पदार्थ सर्वत्र होने से उसमें क्रिया क्रिया गुण नहीं है अब देखिए क्रिया भी किसके आधार पर रहती है क्रिया भी द्रव्य के आधार पर रहती है जैसे मान मान्य साधारण उदाहरण देता हूं ये पुस्तक है एक पुस्तक में देखिए आप क्या देख रहे हैं गति देख रहे हैं। अगर ये द्रव्य ना होता तो गति का आप दर्शन नहीं।, नहीं तो क्रिया भी किसके आधार पर चलती है द्रव्य के आधार पर और गुण इसमें देखिए रूप दिख रहा है रंग दिख रहा है इसका आकृति इसका इसके अंदर वजन है द्रव्यमान है है ना स्पर्श गुण सारे गुण इसके अंतर्गत हैं तो गुणों के कारण क्या हो गया हाँ तो दर, हाँ तो गुण भी कहां रहेंगे दर्भी, दर्भी हाँ वो भी द्रव्य में रहेंगे और दूसरा तीसरा क्या क्या दिया समवाय कारणम साथे। हाँ समा कारण का मतलब यह हुआ कि कोई भी कार्य पदार्थ जो भी आपको कार्य वस्तु बनानी है वो कार्य वस्तु किसके आधार पर रहेगी उस भी आधार पर रहे उसके लिए भी द्रव्य चाहिए शून्य में से कोई वस्तु का सर्जन नहीं होता तो सर्जन भी अगर करना है तो उसके लिए भी द्रव्य चाहिए तो द्र... मतलब क्या हुआ कि क्रिया वाला होना गुण वाला होना अथवा किसी ने किसी द्रव्य का क्या होना उपादान कारण होना समवाय कारण होना ये तीन चीज अगर है तो द्रव्य है तभी संभव है अब इस परिभाषा के आधार पर ईश्वर को भी आप द्रव्य रूप में स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि ईश्वर में क्रिया नहीं है ईश्वर किसी का समवाय कारण नहीं है समय कारण का मतलब क्या होता है हाँ कारण कार्य की दृष्टि से जैसे घड़ा है घड़ा एक कार्य वस्तु है ठीक है ना अब इसका समय समय कारण क्या है हाँ तो इसका मतलब समय कारण कौन का होता है जो कार्य वस्तु के साथ समन्वित रहता है कार्य वस्तु के साथ जो समन्वित रहेगा वो उसका समय कारण होता है जैसे आभूषण तो आभूषण एक कार्य वस्तु है तो उसमें कौन अन्वित है सोना तो स, सोना क्या हो गया द्रव्य।, द्रव्य तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी कार्य वस्तु इस जगत में जो दिख रही है उसका आधारभूत द्रव्य अगर न हो तो कोई भी वस्तु कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकती इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य वस्तु बनने के लिए भी द्रव्य चाहिए क्रिया को दिखाना है क्रिया करवाना है तो उसका भी आधारभूत द्रव्य चाहिए और साथ में गुण तो ऐसा ऐसी विशिष्ट लक्षण है द्रव्य का गुण तो सभी के अंदर होता ही है क्रिया का होना अनिवार्य नहीं है किसी पदार्थ का कार्य वस्तु का उपादान कारण होना अनिवार्य नहीं है लेकिन गुण का होना तो सभी पदार्थों में इनिवर्सल है सार्वभौमिक है कोई भी पदार्थ हो और उसमें गुण ना हो तो वो पदार्थ नहीं हो सकता है अब बताइए इस परिभा साइंस की परिभाषा क्या है साइंस की परिभाषा क्या कहती है कि वायु द्रव्य के तीन स्वरूप हैं कौन से स्वरूप घन स्वरूप मतलब ठोस सॉलिड फॉर्म दूसरा लिक्विड फॉर्म और तीसरा वायुस्वरूप वायु स्वरूप का मतलब क्या है गैसियस फॉर्म तो ना साइंसिक तो तो आत्मा नहीं आएगी उसके अंदर ईश्वर का धर्म नहीं आएगा तो वैज्ञानिक परिभाषा कैसी हो गई अधूरी हो गई हाँ कुछ नहीं आएगा सिर्फ जगत दिखता है ना बस यही आएगा जगत के अतिरिक्त यहां तक कि सूक्ष्म में भी नहीं आएंगे तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वैशे पहले हमको क्या पढ़ना चाहिए वैशेषिक और न्याय ये क्रम है पाठ्यक्रम है।, है पहले उपांगों से प्रारंभ करो उपांगों में मतलब दर्शन से वैदिक दर्शनों से पढ़ाई शुरू करो उन छह दर्शनों में सबसे पहले किसको पढ़ना है वैशेषिक न्याय इसको जब पढ़ेंगे तो व्यवहारिक जगत में आप प्रथम कक्षा में प्रथम उत्तम प्रकार के उत्कृष्ट व्यक्ति के रूप में आपको प्रस्तुत कर सकेंगे संसार में ये दो दर्शनों के न पढ़ने के कारण व्यवहारिक क्षेत्र में हम निष्फल हैं किसी भी क्षेत्र में किसी भी पदार्थ की परीक्षा करने में हम सफल नहीं होते परिणाम क्या है कि उस पदार्थ को हम अनावश्यक भोग का विषय बनाते हुए दुख भोगते हैं दुख भोग क्यों है क्योंकि न्याय और वैशेषिक विद्या हमारे पास नहीं है न्याय विद्या अगर हमारे पास होती तो इस संसार में कोई भी पदार्थ न्याय की परिभाषा क्या है प्रमाण ही अर्थ परीक्षण न्याय न्याय किसे कहते हैं हां प्रमाणों से किसी भी वस्तु की परीक्षा व्यक्ति की परीक्षा करना न्याय है आपके सामने व्यक्ति आ गया आपके सामने वस्तु आ गई और आपको परीक्षा करने की चाबी नहीं है आपके पास क्या होगा सामने वाला व्यक्ति जो भी वस्तु होगी उसको आप उसी प्रकार से स्वीकार करेंगे और स्वीकार करने के बाद दोनों संभावनाएं हैं सुख भी दे सकती है और दुख भी दे सकती है तो यह तो कोई व्यवहार कुशल व्यक्ति नहीं माना जाता है व्यवहार कुशल कौन है सामने आई हुई व्यक्ति अथवा वस्तु को आर पार देखने की सूक्ष्म योग्यता रखता हो सूक्ष्म दर्श क्या बोलते हैं उसको तत्वदर्शी भी सूक्ष्म दर्श तो हमको सूक्ष्म दृष्टा कौन बताती है विद्या बनाती है तो यह दर्शन हमें क्या दिखाएंगे आ, ये संसार में हम व्यवहार जब करते हैं तो पदार्थों के गुण धर्म उसमें चेतन और जड़ सारे पदार्थों के गुण धर्मों को अच्छी प्रकार से मस्तिष्क में बैठाना और बैठा करके इस व्यवहार जगत में उतरना इसके पहले व्यवहार जगत में नहीं उतरना चाहिए नहीं तो हर जगह मार खाएंगे लोग हमको आप देखो ये जो ये तांत्रिक आदि क्या है ये तांत्रिक लोगों को लोग आ, आ, आ, आ, उनका अभिवादन क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनके पास न्याय और वैशे नहीं है अगर यह न्याय विद्या होती ना हमारे समाज के पास तो कोई भी व्यक्ति जो है नई संसार में किसी को गुमराह नहीं कर सकता है क्योंकि न्याय दर्शन के अंदर हा पचपन प्रकार के, हाँ, के दोष इस जगत में मनुष्य कर सकता है पचपन तो मुख्य ऐसे ऐसे प्रकार बताए पचपन मुख्य इसके तो हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों विभाग बनेंगे पचपन तो मुख्य बता दिए छात्र छल जाति और निग्रह स्थान छल जाति और निग्रह के पचपन भेद बताएं, हां पचपन प्रकार से एक व्यक्ति धर्म का न्याय का गला घोट सकता है पचपन प्रकार से और वो अगर दृष्टि हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे हम भी धर्म और सत्य का गला नहीं घूटेंगे और दूसरा अगर घोट रहा है तो हम उसको समझ लेंगे और समझकर उससे अपना और अपने समाज का रक्षण कर पाएंगे तो समाज का और अपना रक्षण कौन कर पाएगा जो इस जगत के पदार्थों की पदार्थ विद्या और व्यवहार के क्षेत्र में उतरते समय छल जाति और निग्रह स्थान के सम्यक विवेचना और उसकी सूक्ष्म विद्या अपने मस्तिष्क में इसलिए इसको हम आवेक्षकी विद्या कहते हैं आनवेक्षकी आनवेक्षी का कहता है सूक्ष्म अन्वेषण आंवेक्षक या मतलब किसी भी वस्तु के अंदर घुस करके सौ परसेंट उसका ज्ञान प्राप्त करके आ, पूर्ण क्या हो जाना? हो जाना जाना तो कब आती है जब व्यक्ति पदार्थ के सम्यक शिशत ज्ञान का बोध कर लेता है तब उस पदार्थ का सम्यक उपयोग करने में सफल और समर्थ होता है तो सफलता और समर्था किस पर आधारित हो गई तत्व ज्ञान पर अगर हमारे पास तत्वज्ञान नहीं है तो हम सफल नहीं हो सकते मार खाएंगे जन्म जन्मांतर ये हमें मनुष्य का शरीर क्यों मिलता जा रहा है क्योंकि हमने तत्व जान का बोध नहीं किया जितने भी जगत में तत्व हैं उन तत्वों का सम्यक बोध न करने के कारण हम ठोकरें खा रहे हैं और आगे चाल करके क्या होगा हम मनुष्य जीवन भी खो सकते हैं क्या सो न्याय जी यह सुंदर मिला हुआ जो मनुष्य जीवन है न हो सकता है कि वैशेषिक और न्याय दर्शन का स्वाध्याय अध्ययन न करने के बाद इस विद्या को ग्रहण न करके इसको व्यवहार में उतारने के न के न, न उतारने के कारण अगला जन्म भी मनुष्य का हमारा हमारे हाथ से जा सकता है इतना इतना दुख उठाने की संभावना इन दर्शनों के न पढ़ने से हो सकती है तो वैशेषिक और न्याय क्या हो गए ये छह शास्त्रों में दो प्रथम समान शास्त्र हो गए इन दोनों सा, समान शास्त्र किसे कहते हैं समान तंत्र जिनके अंदर एक दूसरे के विषयों की पूरकता होती है वैशेषिक और न्याय दोनों में समानता आएगी हाँ दोनों समानता को लेकर के चलते हैं समान शास्त्र का यही मतलब है कि दोनों का अधिकरण दोनों का पक्ष लगभग एक दूसरे का पूरक होता है जैसे एक हाथ है ये दूसरा हाथ है दाहिना और बाया ये दोनों हाथ एक दूसरे के पूरक हैं आपको कोई वस्तु उठानी है एक हाथ से अगर आप उठाते हैं तो दूसरा हाथ क्या करता है पूरक बन जाता है दोनों हाथ पूरक बनते हैं तो क्या है वस्तु को हम अच्छी प्रकार से उठा सकते हैं इसी प्रकार से इस जगत को व्यवहारिक जगत जो आपके सामने दिख रहा है इसको ठीक से समझने के लिए अगर आप वैशेषिक पढ़ते हैं और न्याय नहीं पढ़ते तो आप अगन, अपंग कहे जाएंगे अर्ध अर्ध सत्य को समझ पाएंगे आधा सत्य रह जाएगा पूर्ण सत्य को अगर व्यवहारिक जगत में समझना है तो क्या करना होगा हमको वैशेषिक और न्याय दोनों को समझना पड़ेगा इसके बिना आप नहीं समझ सकते तो इसी जैसे दोनों हाथ भगवान ने दोनों आंखें दी अगर एक आंख दी होती तो किसी भी व, सामने कोई भी वस्तु हो आप एक आंख बंद करके देखो आपको पूरी नहीं दिखेगी अच्छी प्रकार से उसका बोध नहीं होगा पूरी अच्छी प्रकार से अगर बोध करना हो तो क्या है दोनों आंखें हाँ खुली होनी चाहिए और दोनों आंखों का साथ साथ प्रयोग होना चाहिए इसी प्रकार से यह दो वैशेषिक और न्याय क्या हो गया इस व्यवहारिक जगत को समझने की दो आंखें हैं दर्शन किसे कहते हैं जी दर्शन की परिभाषा क्या है आ, अनेन इति जिससे देखा जाए वो दर्शन है क्या देखा जाए जो भी सामने आए उसको पूरा का पूरा देखा जाए और उसको दिखाने में जो आंवेक्षिक विद्या अपने पास है वो क्या हो गई वो माइक्रोस्कोप हो गई वो टॉर्च हो गई अब उस टॉर्च के सहारे से जब वस्तु को देखेंगे तो वस्तु कैसे दिखेगी सम्यक संपूर्ण हंड्रेड परसेंट जैसी है वैसी दिखेगी एक दर्शन के पढ़ने से नहीं दोनों दर्शन को पढ़ेंगे तो पंच इंद्री से दिखाई देने वाले इस जगत को हम पूरी तरह से समझ सकेंगे और इसके साथ सम्यक व्यवहार करते हुए धर्म का आचरण करते हुए मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकेंगे ठीक है तो मोक्ष की ओर जाने के लिए दोनों है? है। ये दोनों दर्शन आधारभूत क्या हैं स्टेप हैं प्राथमिक स्टेप यह है कि आपको वैशेषिक न्याय पहले पढ़ना चाहिए योग दर्शन पहले नहीं पढ़ना चाहिए सांख्य पहले नहीं पढ़ना चाहिए उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा पढ़ने नहीं पढ़ना चाहिए पढ़ने का क्रम है पहले स्थूल विद्या से प्रारंभ करो तो व्यवहारिक जगत क्या है ये? स्थूल जगत है और व्यवहार भी क्या है भी स्थूल ही होता है तो पहले उसको समझना है और आगे देखिए दूसरा जोड़का क्या होगा सांख्य और योग अब देखिए वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन उन है उनको भी जाना करो कृद ऋषि है और न्याय दर्शन के रचयिता गौतम ऋषि है और ये ऋषि किसे कहते हैं जी ऋषि किसे कहते हैं आ, आ, मंत्र द्रष्टा मंत्रार्थ दृष्टारह ऋषय वेद मंत्रों के अर्थों के द्रष्टा को हम क्या कहते हैं ऋषि तो दार्शनिक कौन है जो दार्शनिक है वही दर्शन का अर्चना कर सकता है ना तो दार्शनिक कौन है जो परम पिता परमात्मा के द्वारा दिए गए दिव्य उपदेश संदेश को अपने प्रज्ञा चक्षु से देखने में समर्थ सफल हो जाता है ईश्वर की सहायता से ईश्वर की सहायता से जी, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त वेद और अंदर से स्वयं भू रूप से जो प्रदत्त ज्ञान है उस प्रदत्त ज्ञान से जो व्यक्ति मंत्रों के अर्थ देखने में सफल हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं ऋषय ऋषि का अर्थ है रिक गत ऋषि शब्द किससे बना रिगत धातु है रिक रिगत धातु है, और गति किसे कहते हैं जी हां गति अर्थ का मतलब क्या है ज्ञान गति उपलब्धि तीन अर्थ लिए जाएंगे ज्ञान गति उपलब्धि तो यहां पर क्या लिया जाएगा कौन सी गति क्या यह गति गमन गति नहीं यहां पर कौन सी गति लेनी पड़ेगी ज्ञान गति उपलब्धि गति जिसने समाधि लगाकर निर्विकल्प समाधि में उपलब्ध कर लिया क्या अर्थ को वेदार्थ को जो उपलब्ध कर लेता है वह ऋषि है ठीक है ना तो यहां पर यह ध्यान देना जो ये ग्रंथ किसके ये जो दर्शन है वो किसके द्वारा लिखे गए ऋषियों के द्वारा ऋषि कौन है दार्शनिक है दार्शनिक ही दर्शन की रचना कर सकता है सच्चे विद्या की रक्षा कर सकता है तो आप देखिए सांख्य और योग यह दूसरा युग है तो क्रम क्या रखना चाहिए पहले पहला क्रम कौन सा रखेंगे वैशेषिक न्याय पढ़े अब आप कहा उतर गए अब सीढ़ी आपकी आगे कहां बढ़ रही है अब सांख्य और योग सांख्य सांख और योग पढ़े सांख्य दर्शन किसका लिखा हुआ है कपिलमुनि का कपिल जी का है और योग पातंजल पातंज का है अब सांख्य में कौन सा विषय है तो सांख्य में प्रकृति पुरुष विषय ये सृष्टि की रचना ये जगत कैसे बना इसका पूरा क्रम सांख्य दर्शन का मुख्य विषय है इस सृष्टि का जो क्रम है कैसे बना रचना क्रम रचना क्रम दिखाया गया और इस सृष्टि में संख्यात्मक गणना की गई सांख्य का मतलब वैसे भी देखो तो संख्यात्मक गणना करना किसकी करना गणना हाँ मुख्य मुख्य जो जगत के पदार्थ हैं उन जगत के पदार्थों का संख्यात्मक परिगणन करके बताना हाँ उसको प्रसिद्ध करना किस जगत में कितने संख्या ख्याकार प्रसिद्धि है ख्या प्रसिद्धि अर्थ में होता है सम्यक प्रसिद्धि करना किसकी जगत के हां मुख्य मुख्य पदार्थों का परिगणन करके जगत के सामने प्रस्तुत कर देना तो इसमें देखिए हा सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही ये किसने दिया सूत्र सांख्य दर्शन ने सत्व रजस तमस की समान अवस्था का नाम प्रकृति है प्रकृति क्या है कार्यक्रम हां का, कार्य पदार्थ का कारण अवस्था में बोध हो जाना उपस्थित हो जाना यह प्रकृति है और प्रकृति से विकृति प्रारंभ हुई तो सांख्य दर्शन क्या बता रहा है प्रकृति मूल रूप से उपादान है अब उस मूल में से पहली विकृति क्या है महत्त्व महत्व के बाद की विकृति क्या है अहंकार अहंकार के बाद की विकृति क्या है सोलह पदार्थ पांच ज्ञानियां पांच कर्मेंद्रिया पांच तनमात्राएं एक मन सोलह ही हो गए अहंकार के बाद की विकृतियां अब इन सोलह में से पांच ज्ञान पांच कर्मेंद्रिया और एक मन हां ये वहीं ठहर जाएंगे इस में आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वो बन तो फिर वो बन वो बन अब पंच तन मात्राओं से आगे सृष्टिक्रम चलेगा पंच तन मात्रा के आगे पंचमहा फिर पंचमहा सम्मिश्रण से यह आपका भौतिक जगत जो आपको दिख रहा है अब बताइए इस सृष्टिक्रम को किसने दिखाया सांग के दर्शन में कपिल जी ने दिखाया और वहां पर वहां कहा गया क्या था पंचन, पंच पंचविंशति गण कौन पंचविंशति गण में पुरुषम इति एक प्रकृति अब गिन लीजिए आप एक प्रकृति मूल बुद्धि गिनिए एक अहंकार दो अहंकार से सोलह पदार्थ सोलह दो अठारह पांच तन्मात्राएं अठारह पांच तेईस प्रकृति स्वयं चौबीस और पुरुष पचीस तो पुरुष मिलकर क्या हो गया पंचविश हाँ। तो गण गणना इनी, इनी की गणना करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया ऋषि ने ये दर्शन है. तो सांख्य दर्शन के अंदर लोग कई बार आरोप लगाते हैं ने? हमारे ऋषि के ऊपर कि कपिल मुनि नास्तिक थे ये नास्तिक क्यों कहते हैं इनको उसका रिलीजन बताता हूं आपको उसके लिए बहुत सुंदर हेतु बताया गया सांख्य दर्शन नाम लेते ही तुरंत किस ऋषि का नाम आता है कपिल का अब जब विद्या खो जाती है ना जब परंपरा खो जाती है तो बीच के जो लोग नए उभरते हैं ना वो नए लोग जो उभरते हैं ना पुरानी जो मूल विद्या है ना उसके ऊपर वो ग्रहण बन जाते हैं नए जो उभरते हैं वो मूल के ऊपर ग्रहण बनते हैं इस तरह से इनको हम राहु केतु जो अपना प्रयोग है ना समाज में कि के राहु केतु बनकर के आ सूर्य और चांद को ग्रहण ग्रहण लग गया ग्रहण क्या लग गया ये इनके प्रकाश को हम तक आने में बाधा आए तो वेद का प्रकाश या प्रभु का प्रकाश या धर्म का प्रकाश या दर्शन का प्रकाश हम तक नहीं आया तो बीच में बाधा किसकी आई तो बीच के काल में थर्ड क्लास के जो लोग थे वो फर्स्ट क्लास की गति में बैठ गए जब थर्ड क्लास का व्यक्ति फर्स्ट क्लास गति में बढ़ेगा तो सत्य का गला होता जाएगा ना यही गला घोटा है किसने वार्ष गण्य ने वार्ष वार्षगण्य वार्ष गण नाम का व्यक्ति बीच में आकर के उसने कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष दोनों के सहयोग से सृष्टि रचना होती है उसने क्या कर दिया पुरुष नाम की कोई चीज नहीं है मात्र प्रकृति ही स्वयं आटो आ, अपने आप कार्य रूप में परिणत हो जाती है उसमें प्रकृति चेतन की कोई प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है ये कौन आया बीच में आ नाम याद रखिए वार्षगणि, वार्ष गण्य वार्ष नामक सांख्यकार जो बीच में उतर करके कपिल मुनि के प्रकृति पुरुष के साथ जो प्रकृति पुरुष के युग में से सृष्टि होती है उसने पुरुष को वहां से निकाला और मात्र प्रकृति को मानकर क्या कहा यह ऑटोमेटिक सृजन होता है इसमें किसी पुरुष की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है तो हाँ किसी चेतन की आवश्यकता नहीं है चेतन की प्रेरणा के बिना भी ये जगत बन, बन सकता है ऑटोमेटिक आज बहुत लोग मानते हैं नास्तिक क्या मानते हैं अपने होता है अमीबा एक सेल वाला प्राणी और उसे मल्टी सेल होते गए और सृष्टि की रचना होती चली गई इसमें कोई पुरुष की कोई कर्ता की सृष्टिकर्ता की आवश्यकता नहीं है तो ये कौन आया बीच में वार्ष। हा वार्षगण्य ने ईश्वर को इस जगत सृष्टि में से निकाल दिया परिणाम कई वर्षों तक वार्षगण की ये विचारधारा इस धरती पर चली।, चली जबकि कपिल जी ने कहा क्या कहा है पंचविशतिगण्य में पुरुष को उन्होंने स्वीकार किया और यही नहीं आप इसी इसी जो अपना सांघ्य दर्शन चलेगा इसी सांघ दर्शन के तीसरे अध्याय में छप्पन और सत्तावन सूत्रों के अंदर परमात्मा को क्या माना इन्होंने हुँ, हुँ, सही सर्ववित्त सर्वकर्ता वहां परमात्मा का प्रकरण चला तो परमात्मा के प्रकरण में स किसके लिए प्रयोग है सही सर्ववित्त स वह वह सर ही निश्चित रूप से सर्ववित हां सर्वज्ञ सारे ज्ञान विज्ञान से संपन्न सर्वकर्ता जितना भी जगत में अधिक्रह सबका करता है तो सर्वज्ञ और सर्व सृष्टिकर्ता तो सर्वज्ञ और सृष्टिकर्ता के रूप में इसी सांख्यकार ने परमात्मा को रखा है कैसे नास्तिक कहेंगे आप इनको किस आधार पर हमारे कपिल को आप नास्तिक कहेंगे जिन्होंने अपने दर्शन के अंदर ही परमात्मा को क्या माना सह परमात्मा सह ईश्वर ही सर्ववित सर्वकर्ता वह परमात्मा क्या है सर्वज्ञ है और सृष्टिकर्ता है जो भी कुछ जगत में आप देखते हैं सारे के सारे पदार्थों को परमात्मा ने अपने ज्ञान अपने सामर्थ्य अपने तपस्या से क्या किया उत्पन्न किया किसके लिए उत्पन्न किया हम जीवों के लिए जीवों के कल्याण के लिए एक एक जो नास्तिक का चला उसमें उन्होंने लिया हाँ वो हम अब और अब बता रहे और बता रहे हैं उसको वो आने वाला है क्या समय आ गया तो ये वार्ष गण्य कई वर्षों तक समाज में चलता रहा और हमारा जो सम्यको जो जो पूरा का पूरा जो विज्ञान था सम्यक ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान क्या है दब गया अब दबने के बाद क्या हुआ बौद्ध दर्शन खड़ा हुआ बौद्ध दर्शन है ना बौद्ध दर्शन में क्या किया गया शिष्टकर्ता को बाद कर दी तो शिष्टिकर्ता चेतन को जब हटा दिया तो यही जब आगे चलता रहा तो क्या हुआ आगे चल के देखिए आगे चल करके वार्षगण को नास्तिक कहने के स्थान पर हमने सांख्यकार होने के कारण कपिल को भी नास्तिक कोटि में ले जाकर खड़ा कर दिया उसको उठा लिया हांतिक को उठा लिया नहीं उसमें समानता क्या देखी ये भी सांख्यकार वो भी सांख्यकार दोनों सांख्यकार सांख्यकार क्या होता है? ईश्वर को नहीं मानता इसमें वार्षगण ने ईश्वर को नहीं माना कपिल ने तो माना है तो आप कपिल के ऊपर इसका वार्षगण का आरोप क्यों लगा रहे भाई वार्षिगण कह रहा है मैं भी सांख्यिकार हूं और हमारे कपिल जी कह रहे हैं हमने भी सांख्य लिखा है भाई मेरे सांख्य में प्रभु को बाद बाकी तो नहीं की हमने प्रभु को वहां से हटाया नहीं है सर्जक रूप में और ये वार्षिकण ने क्या कर दिया सर्जक रूप में ईश्वर को निकाल दिया तो जैन हैं बौद्ध हैं ये सारे कौन है हाँ ये नास्तिक क्यों है क्योंकि इस जगत की रचयिता ईश्वर को नहीं मानते इसलिए वो नास्तिक है आप किसी भी सत्संग में जाए अगर जैन साधु हैं या बौद्ध मत के साधु हैं आप एक ही प्रश्न उनसे करें इस संसार को किसने बनाया तत्काल वो कहेंगे ये बात यहां नहीं करनी रही तत्काल क्यों क्योंकि वो सर्वकर्ता सर्ववित एक सत्तात्मक द्रव्य ईश्वर को नहीं मानते बोले ये तो ऑटोमेटिक अनाद अनंत है यह सृष्टि कैसी है ये अनाद अनंत है सदा से है सदा चुद्धि रहेगी इसका बनाने वाला कोई नहीं है यह है कौन सा मत है ये? ये गण का प्रभाव है बहुत जैन पर। तो वार्षगण के ऊपर आरोप लगना चाहिए कि ये व्यक्ति नास्तिक।, आ, नास्तिक है। हमारे कपिल पर भी आरोप लगाया क्योंकि कपिल भी सांख्य के प्रणेता थे तो कपिल पर ये नहीं लगाना चाहिए और दूसरा हेतु हमारे आजकल के जो हमारे हिंदू समाज के अंदर अनेक प्रकार के मतपंथ चलते हैं उसमें भी हमारे कपिल को नास्तिक किस सूत्र के आधार पर कहा ईश्वरा बोलिए सिद्धि हां ईश्वर से असिद्धि ही अच्छा। हां ईश्वर की असिद्धि होती है असिद्धि होने से अर्थात ईश्वर की सिद्धि न होने से अब यहां क्या है हमने क्या किया हां बीच से हमने सूत्र को उठाया और उसका अर्थ करके हमने कपिल जी को क्या कर दिया हा नास्तिक, नास्तिक सिद्ध कर दिया वास्तव में ये नहीं देख रहे हैं कि ईश्वरा के पूर्व प्रकरण क्या है पूर्व अपर न देख करके बीच से कड़ी उठाना और उसके आधार पर आप शास्त्रकार पर आरोप लगा दें बहुत बड़ा आरोप है ये और ये आरोप जो लगाया ना ये आरोप लगाने वाले जितने भी हैं ये वास्तव तो में नास्तिक हैं हमारे ऋषि नास्तिक नहीं हैं ईश्वरा सिद्धि का क्या अर्थ है ऋषियों का जो प्रत्यक्ष है वो आंतरिक प्रत्यक्ष है परमात्मा बाह्य प्रत्यक्ष है कि आंतर प्रत्यक्ष है आंतर प्रत्यक्ष है परमात्मा आंतर प्रत्यक्ष है इसलिए वहां पर क्या बोला सिद्धि किसकी होगी हां ऋषियों की जो सिद्धि है वो बाह्य प्रत्यक्ष नहीं है वो आंतर प्रत्यक्ष है क्योंकि ईश्वर बाह्य प्रत्यक्ष नहीं आंतर प्रत्यक्ष है तो यहां ईश्वर किससे सिद्ध नहीं होता बाह्य बाह्यकरणों से या ईश्वर बाह्य प्रत्यक्ष नहीं है ईश्वर की सिद्धि हां बाह्यकरण से नहीं होगी तो बाह्यकरण से ईश्वर की सिद्धि न होने से ए अर्थ लेना है क्या अर्थ लेना है बाह्यकरणों से ईश्वर की सिद्धि न होने से ईश्वर असिद्धे ईश्वर की सिद्धि क्यों नहीं हो रही है थे थे। क्योंकि ईश्वर अंतकरण से प्रत्यक्ष होता है तो ईश्वर किससे पदक होगा ईश्वर के अंतकरण से सिद्ध होने से और ईश्वर के बाह्यकरण के सिद्ध न होने से वो अर्थ दिया है एक प्रकरण और दूसरा क्या बोला है ईश्वर जो ईश्वर है ना वो इस जगत का उपादान कारण सिद्ध नहीं होता ये दूसरा अर्थ है प्रकरण से क्या सिद्ध नहीं होता हां ईश्वर इस जगत का उपादान कारण सिद्ध न होने से ईश्वर असिद्ध है वहां वो प्रकरण है ईश्वर को ईश्वर नहीं है ये बात मानी नहीं कही जा रही है ईश्वर इस जगत का उपादान कारण नहीं है ये दूसरा ईश्वर बाह्य <गे तरे> प्रत्यक्ष नहीं है अर्थात बाह्य करण से ईश्वर सिद्ध नहीं होता यह यह दूसरा पक्ष, है। यह दूसरे पक्ष दूसरे के माध्यम से वहां पर ऋषि ने समझाने का प्रयास किया को नहीं देखो, लिखा है के सिद्धना होने से। तो हमने नास्तिक बना दिया अपने ऋषि को असिद्धि का मतलब सिद्ध न होने से असिधे का क्या अर्थ है सिद्ध न होने से ईश्वर ईश्वर इस जगत का उपादान कारण सिद्ध न होने से एक अर्थ दूसरा ईश्वर बाह्य करण से प्रत्यक्ष सिद्ध न होने से क्योंकि ऋषियों द्वारा ईश्वर क्या है आंतर प्रत्यक्ष है वह करण की सहायता से अनुभव में आता है न कि बाह्य करणों से ठीक है तो इस प्रकार से हमें अर्थ ग्रहण करना चाहिए तो हमारे कपिल जी को अब क्या हम नहीं करेंगे नास्तिक नहीं कहना कभी नहीं कहना हाँ देखो आगे तो नाम दिया ईदृश्य ईश्वर सिद्धि ही सीधा नाम है वहां क्या कहा दृश्य ईश्वर सिद्धि सिद्धा सिद्धा का मतलब प्रकार से ईश्वर की सिद्धि सिद्धा दृढ़तापूर्वक की गई है सिद्धि सिद्धा दृढ़ता पूर्वक ईश्वर की सत्ता को और ईश्वर के इस जगत के कर्ता के रूप में उसकी सिद्धि प्रसिद्धि को तो हमारे ऋषि ने स्वीकार किया है इसलिए कपिल जी को या कपिल जी के ऊपर नास्तिक होने का आरोप लगाने वाले स्वयं नास्तिक हैं हमारा ऋषि नास्तिक नहीं है यह बिल्कुल ध्यान में रखें और जगत में जब सांख्य पढ़ाया जाता है ना तो लोग पूरे पूरे पूरे जगत में अध्यात्म जगत के अंदर आप देखेंगे तो जैसे ही सांख्य की चर्चा चलती है तुरंत काल आदमी क्या बोलता है सांख्यकार नयायिक और सांख्यकार ये दोनों नास्तिक होते हैं बताइए नयायिक और सांख्यकार को तत्काल आजकल के जो आध्यात्मिक जगत के विद्वान हैं तत्काल नास्तिक कह देते हैं अब ये किसकी भाषा है ये, ये, ये।, ये वार्षिक जवन मत चला बौद्ध मत चला और उससे प्रभावित हमारे आजकल के आध्यात्मिक विद्वान हुए और परिणाम जो वो कहते थे वही ये कहने लगे इन्हो ये भी नहीं गया कि भाई पढ़ लो न्याय में क्या है और भाई शिक्षिक में क्या है वो संख्यालग विषय है वहां जो सांख्य दर्शन है ना वो सांख्य विवेक विषय है वहां विवेक विवेक वैराग्य विषय है सांख्य में वहां संख्य वहां पर विवेक को प्रकाशित करने के लिए सांख्य दर्शन का उपदेश है और यहां यहां सांख्य क्या है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, हैं? पच्चीस पदार्थ हैं तो पच्चीसों पदार्थ की संख्यात्मक परिगणना करते हुए संसार के सामने क्या रखना ये देखो इतने हैं ये बस इतने में ही सब आ जाता है पच्चीस से छब्बीस नहीं है और पच्चीस का चौबीस मत करना और पुरुष के अंदर दो आते हैं पुरुष कॉमन नाउन है पुरुष क्या है कॉमन नाउन है आत्मा का शब्द का प्रयोग ईश्वर और आत्मा दोनों के लिए होता है इसलिए यहां पर ऋषियों ने कहा एक शब्द एक शब्द एक भी पद सूत्र में ऋषि ज्यादा नहीं लिखते जब पुरुष से दोनों पुरुष का बोध हो जाता है तो एक पुरुष अतिरिक्त लगकर के सूत्र को लंबा नहीं करना है बस एक पुरुष से दोनों पुरुष का बोध कर लेना तो सारे तत्व तो आ गए ना हाँ तो इस प्रकार से हम भूमिका क्या बना रहे हैं क्यों पढ़ना है हमको सांख्य दर्शन ये जो जगत है ये जगत क्या है इसका मूल उपादान कौन है इस मूल उपादान में से बुद्धि पूर्वक, बुद्धिपूर्वक पूर्वक, किसी किसी क्या है हेतुपूर्वक ध्यान दीजिए ये सृष्टि सहेतुक है या निर्हेतुक है हाँ तो सहेतुक तो सप्रयोजनशील इस सृष्टि को बनाने के लिए उपादान कारण चाहिए उस उपादान कारण और उपादान कारण में से कर्ता के द्वारा इस सृष्टि का सर्जन ये कैसे हुआ इसकी पूरी विद्या इस शास्त्र में बताई गई और योग में क्या है योग विद्या योग विद्या में क्या है कि ये जो जो 25 तत्व बताए गए ना इसमें पंचमहाभूत और उससे बने हुए पदार्थ ये तो आपको प्रत्यक्ष अपने ज्ञानियों से मिल जाएंगे लेकिन पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां पांच तन्मात्राएं मन बुद्धि अहंकार ये आपको इन पांचों इंद्रियों से बोध नहीं होंगे इनका बोध किससे होगा तो कहें इनका बोध आपको समाधि में होगा तब समाधि का विषय क्या आएगा योगदर्शन किसका विषय है समाधि विषय है योग समाधि ही इसके बाद तुरंत आएगा कि पांच जान से जगत का बोध हो जाएगा कौन सा पंचभौतिक यह भौतिक जगत का बोध तो पांच इंद्रियों से हो जाता है लेकिन भौतिक जो पदार्थ नहीं है वो सूक्ष्म पदार्थ हैं उन पदार्थों का बोध अंतःकरण के माध्यम से समाधि से होगा समाधिज समाधि से उत्पन्न ईश्वर की सहायता से जो ज्ञान दिया जाएगा उस ज्ञान के प्रकाश में किसका अनुभव होगा पंच महाभूत के इस जगत के अतिरिक्त जो सूक्ष्म शरीर का अंग है उसका बोध होगा तो सूक्ष्म शरीर को बोध करने के लिए हमको क्या करना होगा हाँ योग समाधि का आश्रय लेना पड़ेगा और समाधि के आश्रय में ईश्वर की सहायता लेनी पड़ती है तो ईश्वर की सहायता लेने के लिए क्या हम कैसे लेंगे क्या लेंगे ये सारी की सारी जो विद्या है पूरा जो मानस शास्त्र है वो समाधि शास्त्र वो योग दर्शन है तो योग दर्शन की रचना किसके लिए की गई हाँ सभी पदार्थों के जो सूक्ष्म है जो इंद्रिक नहीं है जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होंगे अतीन्द्रीय पदार्थ हैं उन अतिद्रीय पदार्थों का बोध करने के लिए समाधि में जाना होगा और समाधि मन का धर्म है अर्थात मन का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से हम परोक्ष पदार्थों का प्रत्यक्ष कर सकें तो परोक्ष पदार्थों का प्रत्यक्ष करने के लिए तत्काल उस समय के हमारे पातंजल योग ने क्या कर दिया पातंज ऋषि ने एक नए दर्शन की रचना की जिस दर्शन का नाम है योग दर्शन उसके अंदर चार पाद हैं एक सूत्र हैं और उन सूत्रों के अंदर मन मन में होने वाली वृत्तियां समाधि समाधियां चित्त का पूरा ऑपरेशन करके दिखाया गया चित्त से प्राप्त होने वाली विभूतियां आप इस मन का प्रयोग करते हुए कितनी बड़ी बड़ी योग्यताएं सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं सारी सिद्धियों का व्यवस्थित विवेचन योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने किया तो इस प्रकार से दो शास्त्र हो गए अब दो शास्त्र के बाद क्या आएगा पूर्वी मांसा ये पहला युग में क्या था न्याय और वैशेषिक उनके ऋषि गौतम कणाद कणाद गौतम कणाद बाद में कपिल और पातंजल ऋषि हो गए अब बाकी के दो कौन रहे पूर्व मीमांसा जयमिनी कृत और उत्तर भी उत्तर भीमांसा जिसको हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं और उसी का नाम उत्तर है। उसको और भी उत्तरों का शास्त्र में रख दिया तो वैदिक क्यों कहे गए क्योंकि ऋषियों ने वेद में से ड्राइव किया ये ये जो दर्शन है यह वेद के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं अब नहीं करेंगे हाँ सांख्य का भाष्य जो है ना महर्ष व्यास द्वारा मिलता है हाँ. अब वो उपलब्ध नहीं है हाँ. योग, योग दर्शन का भाष्य मिल रहा है, हमारे पास है बाकी कितने तो प्रामाणिक भाष्य ही है, है। हाँ. प्रशस्ति का पाद का है प्रशस्ति वाला मूल भाष्य मिलता ही नहीं है सब पता नहीं कहां खो गया पढ़ने पढ़ाने की परंपरा चली गई तो शास्त्र भी चले गए बहुत कुछ बचे हैं जो बचे हैं उन्हीं से काम चला जाता है लेकिन पातंजलग दर्शन का प्रामाणिक भाष्य महर्षिवाद का उपलब्ध है वो बहुत अच्छा है ठीक है ना प्रशस्ति बात का भी कुछ कुछ मिलता है तो जहां जहां कुछ कुछ मिलता है वहां वहां हम उसका प्रयोग कर रहे हैं और नहीं तो फिर बाद के ऋषियों ने महर्षि दयानंद ने रास्ता बताया कि आप ऐसे चले जाओ तो आपको ये दर्शनों के सही अर्थ ग्रहण हो जाएंगे तो उत्तर मीमांसा में क्या है पूर्व मीमांसा में क्या है पूर्व मीमांसा के अंतर्गत क्या है जी पूरा कर्म है भाषा विज्ञान है व्यवहार विज्ञान है प्रैक्टिकल कैसे व्यक्ति हा प्रमाणिक देखो योग कर्मसु कौशलम गीता में कहा ना योग कर्मसु कौशलम कर्म में कुशलता ही योग है एक व्यक्ति योगी बन गया है जी और उसके कर्म का ठिकाना नहीं है उसको योगी नहीं माना जाता है कर्म का कर्म किस किस साधन से होते हैं कर्म वाणी से होता है कर्म शरीर से होता है कर्म मन से होता है तीनों साधनों पर पूरी योग्यता रखते हुए शत प्रतिशत आउटपुट बाहर देना यह है पूर्ण कुशलता तो यह पूरी कुशलता किसमें आती है योगी में आती है संसारी में नहीं आती है संसारी व्यक्ति का शरीर का ठिकाना नहीं होता है आप देखना संसारी व्यक्ति का हाथ कहां जा रहा है पैर कहां जा रहा है ने? आपको पता नहीं चलेगा कोई समायोजन नहीं होता है हारमोनी नहीं होती है अंगों में हाथ और पौर पैर में बराबर समायोजन और पूरा सामंजस्य आपको योगी में दिखता है भोगी में नहीं दिखता है भोगी उसे कहते हैं जिसकी हर चीज अव्यवस्थित है जिसका शरीर का ठिकाना नहीं वाणी का ठिकाना नहीं और मन का ठिकाना नहीं तीनों कर्म कर्म के साधनों का परस्पर हारमोनी सामंजस्य न होना ये अयोगी का लक्षण है मन में कुछ और है वाणी में कुछ और है और बॉडी एक्शन पर कुछ और है तीनों जगह कोई क्या नहीं है तालमेल नहीं है तो तालमेल नहीं है इसका नाम ही तो अव्यवस्था है चाहे वो व्यक्ति में हो चाहे वो परिवार में हो चाहे वो समाज में हो चाहे वो राष्ट्र में हो चाहे वो विश्व में हो कहीं पर भी अगर जहां तालमेल नहीं है वो क्या है अव्यवस्था असंगठन कुप्रबंध न्याय जब लॉ एंड ऑर्डर की लॉ एंड ऑर्डर का बिगड़ना सुबह चार बजे उठना चाहिए यह लॉ है ऑर्डर भी है <laughs> कितने उठते हैं <coughs> योगी उठता है इसका मतलब क्या हुआ है जैसा लॉ है वैसा ही ऑर्डर है और जैसा ऑर्डर है वैसा ही कर्म है वो है योगी या योग अभ्यास है और योगी कौन बनेगा जो लॉ ऑर्डर के अनुसार चलता है तो ये देश कब सुरक्षित रहेगा शांत रहेगा बोलिए व्यक्ति की शांति लॉ ऑर्डर पर है कुटुंब की शांति लॉ ऑर्डर पर है और देश की और विश्व की शांति भी ऑर्डर पर ही है तो लॉ एंड ऑर्डर की बात किसने की पूरी के अंदर पूरा संविधान बनाया भाषा विज्ञान भाषाओं के अर्थ कैसे करो कहां पर गौण अर्थ लेना है कहां पर okay. मुख्य अर्थ लेना है कहां पर विधि वाक्य है विधि वाक्य को विधि वाक्य की तरफ पकड़ो और विधि वाक्य को बराबर थसाने के लिए स्तुति और प्रार्थना स्तुति और दो प्रकार के वाक्य और प्रिय कहते हैं कौन कौन निंदा और स्तुति वाक्य निंदा वाक्य क्या है यह मूर्ख है किसी व्यक्ति को हमने मूर्ख विद्यार्थी को कई बार नहीं क्या मूर्ख जैसे तुम? अब विद्यार्थी को क्या हमने मूर्ख कहा तो उसको गाली दी क्या हमने? शिक्षक ने हाँ जी माता पिता और शिक्षक जब बच्चे को कहते हैं कि तू तो मूर्ख है तो ये, ये किसकी महिमा गाने के लिए कह रहे हैं विधि वाक्य क्या है तुझे विद्वान बन हर व्यक्ति को विद्वान बनना चाहिए यह विधि वाक्य है हर व्यक्ति को विद्वान बनना चाहिए यह विधि वाक्य है बच्चा विद्वान बनने बैठा है और विद्या में रुचि नहीं रखता तो उस समय उसको हम क्या बोल देते हैं मूर्ख है तो। भी भी गधा अब यह निंदा कर दी हमने उसकी ये जो निंदा की क्या निंदा करने वाले माता पिता द्वेश कर रहे हैं बच्चे से यह निंदा गाली नहीं है यह निंदा विधि वाक्य का पोषण करता है क्या करता है जी विधि की संपुष्टि के लिए निंदा की गई क्योंकि उसको विद्वान बनना है बनाना है यह विधि है सबको विद्वान बनना चाहिए यह विधि है और विद्वान बनाने के लिए कई बार क्या है विद्यार्थी को हम मूर्ख या गधा कह देते हैं यह निंदात्मक प्रयोग गौण है इसको मुख्य नहीं ले लेना नहीं तो अगर मुख्य लेंगे तो क्या होगा बोलो बच्चा सड़ा हो जाएगा मुझको गधा कहा मुझे मूर्ख कहा और बच्चा जाकर अपने से कंप्लेन करेगा कि हमको आज शिक्षक ने गधा कहा था और तुरंत जो है तत्काल जो है ना उसके पिताजी आएंगे आप शिक्षक से कहेंगे आपने हमारे पुत्र को गधा क्यों कहा क्या गधा मुख्यर्थ में कहा था मुख्यर्थ में नहीं कहा था बच्चे को विद्वान बनाने के लिए गधा कहा था बच्चे को विद्वान बनाने के लिए गधा शब्द का प्रयोग वहां किया था बच्चे को प्रेरणा देने के लिए प्रेरित करने के लिए बेटा तू गधा ही बना रहेगा बेटा तू गधा ही बना रहेगा बेटा तू मूर्ख ही बना रहेगा तो गधा और मूर्ख शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था हाँ उसको विद्वान बनाने की प्रेरणा के लिए किया था कि बेटा तू गधा नहीं है, आगे बढ़ना है तुझे और आगे क्या कहा जब बच्चा अच्छा करता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चे की स्तुति भी तो करते आ, पुरस्कार भी देते हैं तो यह पुरस्कार जब देते हैं तो वहां प्रयोग क्या करते हैं वाह क्या बात है तू तो देवता जैसा कर्म कर रहा है तू तो देव बन गया तू तो दिव्य बन गया तू तो मेधावी बन गया तू प्रतिभा बन गया अब यह वाक्य प्रयोग क्या है यह स्तुति वाक्य है तो विधि वाक्यों के की रक्षा करने के लिए कभी स्तुति और कभी हां निंदा दोनों की जाती है दोनों विधि के संपोषण के लिए विधि के संपोषण के लिए की जाती है वहां पर उसको गौण लेना मुख्यार्थ नहीं पकड़ना नहीं तो क्या होगा हाँ विधि का खंडन हो जाएगा और कहीं पर अर्थवाद चलता है अर्थवाद क्या है अर्थवाद भी विधि के संपोषण के लिए यह सारा किस में आएगा यह मीमांसा दर्शन में आएगा ये भूमिका चल रही है दर्शनों की मीमांसा दर्शन क्या है जी मीमांसा दर्शन में यही विधि चाहिए हाँ कि कहां गौण लेना कहां मुख्य अर्थ लेना शास्त्रों को पढ़ते समय मीमांसा पहले पढ़ो जिस व्यक्ति ने मीमांसा दर्शन का अभ्यास नहीं किया वो शास्त्र में प्रवेश न करे नहीं तो अनर्थ कर देगा क्योंकि भाषार्थ वाक्यार्थ कहां गौण कहां प्रधान अर्थ लेना है बिना इस विद्या के समझ में नहीं आता है इसलिए भाषा विज्ञान है इसमें कर्म का भी ज्ञान है इसमें पदार्थों का भी ज्ञान दिया है इसलिए ये छो दर्शनों में सबसे बड़ा दर्शन है बाकी के पांच दर्शन एक तरफ और मीमांसा को एक तरफ कर दो भी मीमांसा भारी है जैसे चारों वेदों में ऋग्वेद चारों वेद में ऋग्वेद एक तरफ और बाकी के यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद एक तरफ रख दो तो वो ऋग्वेद भारी है उसमें दस हजार साढ़े मंत्र है और बाकी को जोड़ के करेंगे ना तो उसके अंदर दस के आसपास मंत्र है क्यों? क्योंकि बाकी के वेद ऋग्वेद का ही विस्तार है बाकी का जो वेद है वो ऋग्वेद का ही विस्तार है ऋग्वेद ज्ञान कांड, कांड है और सामवेद उपासना कांड है और अथर्वेद विज्ञान कांड है ना हाँ उन तीनों को मिला करके अथर्ववेद है तो इस प्रकार से देखेंगे तो हर ज्ञान कर्म उपासना ज्ञान कर्म उपासना को ध्यान में रखते हुए अब आप दर्शनों में देखेंगे तो दर्शन के अंदर कर्म किसमें आएगा मीमांसा दर्शन में यजुर्वेद यजुर्वेद को समझना हो तो मीमांसा अच्छी तरह से समझो क्योंकि विश्व रचि रा संसार की रचना ही कर्मों के आधार पर है निष्काम कर्मी मोक्ष गति को प्राप्त करेगा सकाम कर्मी इस संसार में आएगा तो वह कर्मों का विधान समझ ले अगर पहले ज्ञान को प्राप्त कर लो पदार्थों के गुण धर्म और उन पदार्थों के गुणधर्मों धर्मों को एकशन में प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने के लिए यजुर्वेद का अध्ययन करो तो यजुर्वेद के अध्ययन के पहले दर्शनों का अध्ययन उसके अंदर भी मीमांसा दर्शन का अध्ययन करना चाहिए और उत्तर मीमांसा में क्या है उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत परमात्मा मुख्य है आ, उसके अंदर तमाम प्रकार के ऋषियों की तमाम प्रकार के विचारों का वहां संकलन है अनेक लोगों के विचारों का वहां संकलन दिखेगा आपको और जो नास्तिक विचार है उस विचार के भी सूत्र वहां मिलेंगे ध्यान देना आप महर्षि व्यास ने क्या किया जितने भी प्रकार के विचार ईश्वर जीव और प्रकृति से संबंधित परस्पर विरोधी आने की संभावना है सारे विचारों को वहां पर ऋषि ने रखा है और रख करके निषेध प्रतिषेध करते हुए सत्य की रक्षा की है इसलिए दूसरा जो वहाँ अध्याय है योग दर्शन में दूसरे अध्याय का जो दूसरा पाद है वो हम लोग जो वहाँ कर रहे हैं वो पूरा प्रतिषेध पाद है वो जिसके अंदर जितने भी अवैदिक दर्शन हैं उन अवैधिक दर्शनों से संबंधित सूत्रों की रचना करते हुए ऋषि ने वैदिक सिद्धांतों की वहाँ ईश्वर के लिए पुष्टि की है इस्टेब्लिश किया है तो इस प्रकार से देखेंगे तो ब्रह्म में ब्रह्म संबंधित मुख्य वहां विषय है और प्रकृति और जीवात्मा का भी विषय वहां प्रस्तुत किया जाए इसलिए सारे दर्शनों में आप देखेंगे ना सभी दर्शनों में ईश्वर जीव और प्रकृति हाँ इन तीनों का विषय वहां पर मुख्य और गौण अर्थ में है आपसे पूछा जाए कि ईश्वर का मुख्य विषय जिसमें हो उस दर्शन का नाम बताओ तुरंत ब्रह्म सूत्र कहेंगे वेदान दर्शन क्या वेदान दर्शन में प्रकृति का विषय नहीं है क्या वेदांत दर्शन में जीव का विषय नहीं है है लेकिन गौण है मुख्य प्रब्रम है उसी प्रकार से जा जा आप गणित की पुस्तक जैसे मान लीजिए फिजिक्स की पुस्तक पढ़ते हैं तो फिजिक्स की पुस्तक में क्या होगा मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान होगा भौतिक विषयों का क्या उसमें गणित नहीं है क्या उसमें केमिस्ट्री नहीं है लेकिन गौण है तो भौतिक शास्त्र नाम क्यों ने दिया उसको भौतिक रसायन और ये गणित तीनों लगा के नाम देते बोले नहीं नाम तो एक प्रधान प्रधान गुण को दिया जाता है प्रधान विषय जो वो नाम दिया जाता है सूरज को हम चमक सूरज का नाम क्या है भास्कर भास्कर का मतलब है भा कहते हैं प्रकाश को प्रकाश करने वाले को हम भास्कर कहते हैं तो क्या सूर्य के अंदर रजोगुण नहीं है क्या वहां तमोगुण नहीं है क्योंकि प्रकाश प्रकाशशीलम सत्वम प्रकाश सत्व का स्वभाव है तो क्या वहां पर रज और तम नहीं है रज और तम भी है लेकिन प्रधान कौन है इसलिए उसको हम भाजकर कहते हैं तो प्रधान गुण जहां होगा उसी के नाम से उसका नाम पड़ता है इस संसार में देखिए एक व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं मनुष्य एक व्यक्ति को हम देवता एक व्यक्ति गंधर्व एक व्यक्ति ऋषि यह नाम अलग अलग क्यों दे रहे हैं देखिये जिस मनुष्य कौन है जो पशुओं से विशेष है अब देवता कौन है जो मनुष्य से विशेष है गंधर्व कौन है जो देवता से विशेष है और ऋषि कौन है जो सबसे विशेष है तो इसका क्या मतलब हुआ कि पूरी तरह से पूरा ज्ञान का प्रकाश जिस व्यक्ति के अंतर्गत आ रहा है वो सबसे श्रेष्ठ है वो है ऋषि और बाकी मनुष्य अब देखिए कैसे चलता है मनुष्य से ऋषि तक तो अब जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे प्रकृति के अधिकार में न आते हुए प्रभृति को के ऊपर अपना अधिकार जमाते चले जाएंगे तब हम अधिकारी बनते चले जाते हैं है ना कठिन है हाँ साधारण मनुष्य जब प्रकृति पर अधिकार प्राप्त करता है प्रभुत्व प्रभुपन आता है उसके ऊपर अधिकार स्वामी बन जाना स्वामी किसे कहते हैं जी हाँ जो साधनों के, साधनों के ऊपर सवार होकर चलता है साधन उसके ऊपर सवार हो जाए वो स्वामी नहीं है स्वामी किसे कहेंगे जो साधन पर सवार हो करके पूर्ण उसके ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करता हुआ स्वामित्व प्राप्त करता हुआ योग मार्ग पर मार्ग पर चलता हुआ अंततः ईश्वर तक जावे, वो है योगी स्वामी तो उत्तर विमानसा, वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन में वेदांत का नाम ही है अंत कहते हैं सबसे है कहा अग्नि अग्नि मार्ग है कि ये तप का मार्ग है कष्ट का मार्ग है आपने कहा ना बहुत कठिन है इसलिए मैं आग लगा लगा दू क्योंकि आग तो लगानी पड़ती है ना तो ये आग लगेगी ये बहुत ये आग की लपट के समान है आग की लपट का मतलब क्या है यहां आग का मतलब क्या है कि इस मार्ग पर चलते हुए ये प्रकृति है ना प्राथमिक स्तर के जो साधक होते हैं उनके लिए ये अनेक प्रकार के विविध रूप ग्रहण करती हुई सामने आती है विविध रूपा विविध रूपा है नहीं विविध तो रूपा इसके असंख्य शाखाएं बीच बीच में आकर के आपको कांटे की चुपती रहेंगी और यह चुभ क्या करना है आपको क्या करना है आ, आपको यह समझ आपको वहां विवेक करते हुए क्या समझना है कि ये इति नहीं है इसके आगे जाना है इसके प्रति हमें विमुख हो जाना है क्यों विमुख हो जाना है क्योंकि ईश्वर को हमने क्या करना है हाँ सम्मुख करना है ना तो ईश्वर को जब सम्मुख करना है तो फिर क्या करना होगा इसके लिए इसके लिए सांग दर्शन में ही आने वाला है यह रंगमंच है ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड के रंगमंच पर नर्तकी के रूप में ये प्रकृति है ये प्रकृति नर्तकी है नर्तकी की नाच रंगमंच पर कौन देखेगा उसको लगता है कि नाच में ही सब कुछ है नाच की जो दिव्यता है वही मेरे जीवन का लक्ष्य है वो नाच देखेगा और जिसको ये पता चल गया ये नाच पाच में रखा नहीं है उसके लिए वो मंच व्यर्थ है। इसलिए योग दर्शन ने कहा, सांख्य में कहा तो योग में क्या कहा कृतार्थम प्रतिनिष्टम जो कृतार्थ हो गया उसके लिए नाच गाना सब व्यर्थ है कृतार्थम प्रतिनिष्ठम अनष्टम साधारण जो साधारण है उसके लिए नाच गाना ठीक है ऋषियों तो ने कहा कि अगर आपको अगर आपको ईश्वर तक जाना है तो नाच गाने से ऊपर उठना पड़ेगा भजन गाने से दफली बजाने से भगवान नहीं मिलते लेकिन साधारणत्व आप, जो साधारण लोग हैं वो नाच गाना करें नहीं तो फिर क्या होगा वो मारपीट करेंगे वो हत्या करेंगे अपराध करेंगे ठीक है ना तो जो जहां जिस लेवल पर है उसको वो साधन दे दो एक दिन नाच गाना से देखते देखते भी उबेगा वो भगवान की तरफ कौन चलता है जीवी भोगी कौन चलेगा ईश्वर की तरफ बहुत भोग भोग के थक जाने वाला वियोगी, बहुत अधिक प्रिय वस्तु हो ना बहुत प्रिय वस्तु वो तो हाथ से चली जाए तो ईश्वर की ओर मुड़ता है आदमी और तीसरा योगी। योगी। नहीं तीसरा दुख भयंकर दुख में व्यक्ति पीड़ित हो तो भी वो ईश्वर की ओर मुड़ने की इच्छा कर देता है तीन कारण है और चौथा पूर्व जन्म के संस्कार ये चार चीजें होंगी तब तो व्यक्ति ईश्वर की ओर मुड़ेगा नहीं तो ईश्वर की तरफ मुड़ने की कोई संभावना नहीं है जिसको ये पैसे कमा रहे हैं अभी शारीरिक दुख नहीं आए ना आप हजार बार उनको समझाओ उनके दिमाग में पूर्व संस्कार भी नहीं है पूर्व जन्म के संस्कार भी नहीं है और वियोग भी नहीं है दुख भी नहीं है भोग रहे हैं अभी ये। लेकिन अभी भोग की पराकाष्ठा नहीं आई है कि जिस भोग की पराकाष्ठा में रोगी बनकर के और पलंग पर पड़ेंगे और कोई जब सहारा दिखे नहीं बोलेंगे क्या अब एक ही तू बस हे hey, प्रभु अब तेरे सिवाय तो कोई नहीं है वहां पर ये मस्तिष्क बनता है तुलेट। तुलेट। हम बहुत लेट हो जाते हैं अभी आप स्मशान घाट पर जाइए तो इस पर वहाँ पर जाते क्या बाप रे मेरी भी बॉडी ऐसे जलेगी हाँ जलेगी ये सत्य है दिमाग ठीक काम करता है बुद्धि वहां ठीक काम करती है लेकिन आने के बाद स्प्रिंग बैक जहां थे वही तो ये क्लास बार बार क्यों मैं कहता हूं क्लास चलाओ जितने क्लास चलेंगे क्या होगा आ, स्प्रिंग जो इलास्टिक जगत में वापस जो पूर्वस्था में आ जाते हैं पूर्व अवस्था इसमें ठीक नहीं है जिस अवस्था को बनाओ उसी अवस्था को मेंटेन करना ऊंची अवस्था में से नीचे नहीं जाना चाहिए ना अब ऊंची अवस्था तो हमने बना ली लेकिन क्या होता है उतर जाते हैं तो ये न उतर जाए इसके लिए सतत अभ्यास चाहिए सतत चिंतन चाहिए उस स्टेज को मेंटेन करते हुए आगे के स्टेज में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए एक ही सीढ़ी पर खड़े रहेंगे तो सिर्ख पर कैसे पहुंचेंगे तो शिखर पर अगर पहुंचना है तो हमें एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़ना है जहां हम पहुंच गए वहां को मेंटेन करो फिर आगे के लिए एक कदम बढ़ाओ फिर वहां पर मेंटेन करो फिर आगे के लिए इस तरह से एनर्जी को स्टोर करते हुए पोटेंशियल से कहां जाएंगे डायनेमिज्म में पोटेंशियल भरो ऊर्जा को डायनेमिज्म गति करो पोटेंशियल एंड डायनेज्म दोनों साथ चलेंगे ऊर्जा को भरो और गति करते हुए उत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त करते हैं, हम मोक्ष तक पहुंचने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम सफल हो जाएंगे अब दर्शन के इस भूमिका के परिप्रेक्ष्य में ये बात यहाँ पर हम सम्पन्न करते हैं अगली सत्र में हम सूत्रों का अभ्यास प्रारंभ करेंगे एक एक सूत्र लेते जाएंगे और पूरे दर्शन को हम हस्तगत करने का आत्मसात करने का प्रयास करेंगे अब हम शांति पाठ के साथ इस वर्ग को समाप्त करेंगे ओम दु शांतिरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांतिषधय शांति वनस्पत शांति देवा शांति शाति शाति शातिरव शांति साधि ओ शा शाति शाति